म देवित जुस्ती नई्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ती नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्दु शांति शांति शाति शाति शा शं शचार्यव पादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति मूर्तिद विभागिने वोम नमः दक्षिणमूर्त शांति शांति शांति अथर्वेदी ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्नात्मक द्वितीय प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण में प्राणुपासनाउपयोगी प्राण में गुण बताए जा रहे हैं प्रजापतित्व अत्रित्व वरिष्ठत्व आदि इसके लिए एक भार्गव वैदर्विका आचार्य पिपला जी के प्रति प्रश्न आख्यायिका के माध्यम से बताया कि इस शरीर को कौन धारण करते हैं और धारण करने वालों में से कौन अपनी महत्ता को प्रचारित प्रसारित करते हैं और कौन इनमें वरिष्ठ हैं तो आकाश आदि कई इस शरीर के विधारक बताएं और इनमें शरीर विधारण रूप अपने मिलकर के सब का ये कार्य है लेकिन अभिमान के कारण आकाशवादी में से प्रत्येक जन मानता है कि मैं ही शरीर का विधारण करता हूं मैं ही शरीर का विधारक हूं और ये केवल अपने मन में ही रखते हैं ऐसा नहीं ये सोचते हैं कि ये मेरा महत्वपूर्ण कार्य जो है लोगों को भी ज्ञात हो इसलिए कहते भी हैं कि मैं ही कह रहा शरीर का विधारण कर रहा हूं मैं ही शरीर का विधारण कर रहा हूं तो जो जो कहते हैं वे अवरिष्ठ है और जो शरीर का विधारण तो करता है लेकिन कहता नहीं है उसे माना जाता है वरिष्ठ तो मुख्य प्राण मुख्य भूमिका निभाता है शरीर के विधारण में लेकिन शरीर विधारण रूप अपना जो कार्य है उसका अभिमान पूर्वक बखान नहीं करता लोगों के संज्ञान में लाने के लिए और ये अभिमान करते हैं तो इनके अभिमान को दूर करने के लिए मुख्य प्राण ने उन्हें कहा कि ये तो आप लोग मिथ्या अभिमान कर रहे हो इसे छोड़ो इसका विधारण करने में मुख्य व्यापार यदि किसी का है तो मेरा है ये प्राण ने भी कहा है और आकाश आदि भी कहते है, लेकिन प्राण का ये कथन निराभिमान भाव से है यथार्थ का ज्ञापक है और इस यथार्थ वचन पर विश्वास नहीं हुआ इनको लगा कि जैसे हम अपनी श्रेष्ठता के लिए कह रहे हैं कि मैं ही इस शरीर को धारण करता हूं मैं इस शरीर को धारण करता हूं सभी कह रहे हैं ऐसे मुख्य प्राण भी हमारे तरह ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि हम इन्हें श्रेष्ठ मान ले वरिष्ठ मान ले तो प्राण ने एक प्रकार से प्रैक्टिकल करके दिखाया इन्होंने स्वीकार कर लिया और करके प्राण की प्रशंसा कर रहे हैं और प्राण की प्रशंसा में पांचवी कंडिका से लेकर के अंतिम कंडिका तक ये सब चर्चा चल रही है कि इन लोगों ने कहा इससे जो प्राण की स्तुति की जा रही है इसी कार्यक्रम संघात के विधारण में प्राण को सहयोग करने वाले आकाश आदि के द्वारा जो प्राण की स्तुति की जा रही है उस स्तुति से प्राण को प्रजापतित्व तो गुण से और अत्रित्व तो गुण से वरिष्ठत्व तो गुण से युक्त बताया जाएगा उससे उपासना उपयोगी गुणों का प्रतिपादन होगा इसी दृष्टि से यहां पर कृत जो प्राण की स्तुति है उसे श्रुति रख रही है और ये बताया गया कि प्राण ही अग्नि रूप है चंद्रमा रूप क्या नाम सूर्य रूप है तो परजन्य रूप है तो इंद्र रूप है वायु रूप है पृथ्वी आदि रूप है अन्न रूप भी है मूर्तामूर्त रूप है देवताओं का जो हवि रूप अन्न है तदात्मदी है और छठवी कंडिका में बताया गया कि प्राण ही सर्वाश्रय है रथनाभि के दृष्टांत से सर्वाश्रयत्व प्राण में बताया गया प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम यह मुख्य वचन है प्राण में सर्वाश्रयत्व दिखाने वाला अब सप्तम कंडिका में हाँ, सप्तम कंडिका का भी विचार हो गया है समझोदा तो सप्तम कंडिका में बताया गया कि प्राण ही समस्त प्रजारूप भी हैं तो प्राण माता पिता के गर्भ में भी उनके सप्तम धातु के रूप में तथा गर्भ के रूप में विचरण करता है तो बाद में इसी मुख्य प्राण को जो जीवन का हेतु है जन्म के अनंतर कार्यक्रम संघातस्थ वागादि अपने अपने विषय आहरण रूप जो भेट है वह प्रदान करती हैं अर्थात प्राण सर्वभोक्ता है प्रजास्तिमा बलिम हरंती इससे बताया गया प्राण में भोक्तृत्व गुण और जो प्रजापतिश्चरसी गर्भे तमेव तो प्रतिजाय से इससे बताया गया कि प्राण ही एक प्रकार से वो रूप भी हैं प्रजापति रूप भी हैं और प्रजापतित्व प्रजापति के रूप में प्रजापति भी कार्य उपाधिक ब्रह्म ही है तो अब अष्टम कंडिका का विचार होना है अष्टम कंडिका का उच्चारण कर लें तो देवानाशिवित पितृण प्रथमा स्वधा ऋषीण चरित सवांगीरसा प्राण का संबोधन पूर्व पूर्वकंडिका में है न उत्तरार्ध में तुभ्यम प्राण प्रजा बलिम हरती वहां से हे प्राण ऐसा संबोधन यहां पर भी लिया अनुवृत्ति उसकी तो ये आकाशादी प्राण की स्तुति करने वाले प्राण को हे प्राण ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि तम देवानीतम असी असी का करता है तुम तो देवानाम ष्टी है निर्धारण अर्थ में आप देवताओं में देवताओं निर्धारण अर्थ में नहीं के लिए ऐसा तो देवता नाम देवानाम कृते वन्नीतम असी तो देवताओं के लिए आप वन्नीतम हो वन्नीतम में वन्नी शब्द बना वह प्रापणे धातु से तो उसका अर्थ निकलेगा पहुंचाने वाला तो देवताओं को यहाँ मृत्यु लोक में जो यज्ञादि करने वाले यजमान हैं आहुति प्रदान करते हैं देवताओं को इंद्राए स्वाहा आदित्याय स्वाहा रुद्राय स्वाहा कह करके और जो हवि यही देवताओं का अन्न है तो यजमानों के द्वारा प्रदत्त जो हवी रूप देवताओं का अन्न है मृत्यु में मनुष्यों के द्वारा दिया गया वह स्वर्गलोक में देवतांतो देवताओं तक पहुंचाने वाला ये वन्नी है यानी प्राण को कह रहे हैं कि आप ही वन्नी बनकर गए हाँ, पहुंचाते हो देवताओं को दिया गया जो मनुष्यों के द्वारा हवी रूप अन्न तो ये कुरियर सेवा वैदिक है कोई वस्तु कुरियर आदि से पार्सल आदि से भेजते हैं तो ये जो है जिसको भेजते हैं जिसके नाम से उसको पहुंचा देता है ना तो वैदिक काल में भी चली आ रही अनादिकाल से यहाँ से आप आपको एड्रेस जिसका लिख करके भेजोगे ये प्राण वन्नी बन करके उन्हीं के पास पहुंचा देगा हाँ हाँ हा? हा? आगे कई लोगों का बताया जा रहा है प्राण को पहुंचाने वाला तो देवानाम वन्यतम असी तो देवताओं को, को यजमानों के द्वारा प्रदत्त जो उनका अन्न है हवि रूप वह पहुंचाने वालों में से सर्वोत्कृष्ट आप हो प्राण ही पहुंचाता है और पितृणाम प्रथमा स्वधा तो आप ही मनुष्यों के द्वारा पितृलोक निवासी पितरों को पक्ष में और अन्य समय में भी जो पिंडदान आदि के माध्यम से आ, दिया जाता है अन्न पितरों को दिया जा, दिए जाने वाले अन्न को स्वधा कहा जाता है देवताओं को जो दिया जाता है उसे हवी कहते हैं तो पितृणाम स्वधा यानी अन्न तो पितरों का जो अन्न है, है? स्वाहा नहीं स्वधा वो देवताओं का स्वाहा है स्वाहा कह करके देवताओं को दिया जाता है हवि तो स्वाहा शब्द से देवताओं को दिया और ये स्वधा करके पितरों को देता है। तो पितृणाम स्वधा आ, तुम असी स्वधा को पहुंचाने वाले वन्यतम तुम हो ऐसे लगाना। तो पितरों को दिया जा दिया, दिया जाने वाला स्वधा शब्दित जो अन्न है उसे भी पहुंचाने वाले आप ही हो स्वधा अव्यय होने से ऐसा ही रहेगा सभी विभक्ति में आ? आ, तो यही बताया कि अव्यय हैं तो जैसे च है, हैं अव्यय है ना तो अव्यय होने से अव्याद आप सुपह एक सूत्र है उससे जो भी विभक्ति आएगी उसका लुक हो जाता है और स्वधा का विशेषण है प्रथमा तो ये जो है प्रथमा स्वधा का अर्थ है ये पितरों को दिया जाने वाला जो अन्न है वह प्रथम है तो प्रथम है का मतलब किसकी अपेक्षा प्रथम है तो जो भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं उससे पहले नांदी श्राद्ध करता है और नांदी श्राद्ध में पितरों को पहले स्वधा दिया जाता है इसलिए तो पितरों का जो स्वदा है वो प्रथम है यानी पहले है पितरों को पहले दिया जाता है और उनको संतुष्ट करके उनका अनुग्रह प्राप्त करके फिर देव कार्य किया जाता है यज्ञ आदि तो इसलिए कहा कि पितृणाम प्रथमा स्वधा या प्रथमा स्वधा दिए थे सा आ, आ, आ, वो, वो प्रथम है देवताओं की अपेक्षा वो आप ही उनको पहुंचाते हो तो पितरों को मनुष्यों के द्वारा दिया जाने वाला देवताओं के अपेक्षा प्रथम जो अन्न है उसे पहुंचाने वाले भी आप ही हो ऐसे लगाना और अथर्वांगी रसान रसाम ऋषिणाम सत्यम चरितम अशी। तो हम असी तो ऋषि नाम का विशेषण है अथर्वांगी रसाम तो ऋषि कहा गया यहां पर ज्ञान के साधन होने से ऋषि गतो धातु से ऋषि शब्द बना उसका अर्थ है ज्ञान गति प्राप्ति गर्थ धातु के तीनों अर्थ निकलते हैं तो यहां पर ज्ञान अर्थ लेना तो ऋषि का अर्थ है ज्ञान के साधन जिससे जाना जाता है तो चक्षुरादि से रूपादि को जाना जाता है इसलिए चक्षुरादि को ऋषि कहा जा रहा है चक्षुरादि ऋषि हैं ज्ञान के साधन होने से ज्ञान के हेतु होने से हो गए ऋषि मंत्र द्रष्टा ऋषि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है मंत्र दर्शन करने वाले और रूपादि ज्ञान रूप जो रूपाधि दर्शन है उस, उसमें हेतुभूत चक्षुरादि को भी ऋषि कहते हैं और इन्हीं का अथर्वांगी रसाम यह भी विशेषण है यह चक्ष चुक, अथर्वांगी रस ऋषि है बृहदारण्य उपनिषद में एक उदगीत ब्राह्मण आता है उस उदगीत ब्राह्मण में प्राण को कहा गया उद्गाता उद्गीत यानी उद्गाता और वो उद्गाता है प्राण और प्राण की उद्गीत रूप से उपासना उदगात गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना के लिए और भी कई एक गुण बताए गए हैं उसमें अंगी रसत्व एक गुण बताया गया है अंगी रसत्व एक गुण इसलिए यहाँ अथर्वांगी रसाम इसमें अंगिरा शब्द से लेना वो अंगीरस जो गुण बताया है। अंगीरस शब्द। जो गुण बताया वो प्राण में बताया गया है मुख्य प्राण में लेकिन मुख्य प्राण का वाचक जो प्राण शब्द है गौणी लक्षणा से चक्ष आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है इसलिए यहाँ पर ऋषि शब्द से तो लिए जा रहे हैं गौण प्राण चक्षुरादि और उन्हीं का प्राण में बताया गया जो अंगी रसत्व तो गुण है वो इनमें भी मान करके के अंगी रस शब्द का प्रयोग उनके लिए हुआ चक्षुरादि के लिए और उन्हीं के लिए अथर्वा शब्द का भी प्रयोग हुआ है इंद्रियों के लिए श्रुति में इसलिए अथर्वा चासो अंगी, अथर्वा अंगी रस इति अथर्वागि रस ऐसा कर्मधारय समास करते हैं तो अर्थ निकलता है अथर्वा अंगी रस जो चक्षुरादि इंद्रिय हैं ऋषि शब्दित और उनका जो सत्यचरित है तो चरित यानी व्यापार और वो व्यापार कौन सा है उसका एक विशेषण है सत्यम सत्यम यानी अविथतम वो है देहधारण रूप चरित ये पहले सामान्य रूप से प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा न कि आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इनके अधिष्ठात्री देव और वांग मनस्क चक, श्रोत्र, और चक्षु श्रोत्रादि आदि से उपलक्षित सभी इंद्रिया ये शरीर के विधारक है ऐसा पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था ना? न हाँ, इसी प्रश्न में यहीं पर यहाँ पर जो तीन प्रश्न हैं भार्गो के उसमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देते समय द्वितीय कंडिका में कहा है तो उनका जो वो व्यापार है देहधारण रूप व्यापार उसे यहां पर चरित शब्द से लिया जा रहा है और वह सत्यम है यानी अविथत है मिथ्या नहीं है अविथत जो इनका व्यापार है शरीर धारण रूप शास्त्र सम्मत व्यापार यह व्यापार इनसे जो हो रहा है वह आपके निमित्त से हो रहा है यह स्वयं कह रहे हैं वाग स्वयं कह रहे हैं कि हम लोगों का ऋषि तो वही है ना तो अथर्वाी रस ऋषि रूप जो हम लोग हैं ऋषि शब्दित हम लोगों का जो सत्य चरित है देहधारण रूप वह आप हो का मतलब आपके निमित्त से है यदि इस शरीर में आप न रहें तो हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम इस शरीर को बनाए रखें इस शरीर में हम ही नहीं रह सकते तो इस शरीर की रक्षा करना तो दूरी बात है इसलिए हमारा जो अवित तो चरित है उसमें मुख्य भूमिका आप ही निभाते हो आपके निमित्त से ही ये सब है निर्भिमान होने के बाद ये कह रहा है और शुरू में तो कहते थे कि नहीं मैं करता हूं शरीर को धारण मैं करता हूं तो इससे निकल रहा है उनका अब निराभिमान जो अभिमान था वो निकल गया निराभिमानी पना आ गया इनमें तो ऋषि नाम चरितम सत्यम अथर्वांगी रसाम असी तो असिया ने आपके निमित्त से ही वो सब है इसी प्रकार का भाष्कर भगवान इस अष्टम कंडिका का अर्थ बता रहे हैं इसे देखिए। देवानाम इंद्रादीनाम भवसी तुम वन्नी हविसाम देवादीना तो वन्य शब्द के विषय में टीकाकार लिखते हैं कि वन्य शब्दों वहना वह यौगिक वन्य शब्द रूढ़ नहीं है यौगीलिए इसलिए वह वहनी ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो वहन का अर्थ होता है प्रापण पहुंचाना तो देवताओं का जो अन्न है मनुष्यों के द्वारा प्रदान किया गया उसे आप पहुंचाने वालों में कृष्ट हो वन्य तम का अर्थ निकलेगा देवताओं का अन्न देवता तक पहुंचाने वाले तो कई हैं। तमप प्रत्यय होता है अनेकों में से एक में उत्कृष्टता बताने के लिए दो में से एक में उत्कृष्टता बताने के लिए तरप प्रत्यय अनेकों में से एक में उत्कृष्टता को बताने के लिए तमप प्रत्य होता है तो यहां तमप प्रत्यय हुआ है तो ये तमप प्रत्यय बता रहा है कि देवताओं को मनुष्यों के द्वारा दिए जाने वाले अन्न को पहुंचाने वाले अनेक हैं। लेकिन उनमें श्रेष्ठ कौन है देवता तक पहुंचाने का व्यापार करने वाला तो आप हो इसलिए वहां उदगित ब्राह्मण में आता है ना कि प्राण ने प्राण आदन रूप व्यापार करता खाता पीता है तो उससे शक्ति जो है अन्न रस मिलता है तो अकेले को नहीं मिलता सबको समान रूप से पहुंचाता है ये तो वेष्टि में ऐसा है तो समि में भी इंद्रादी देवताओं को पहुंचाने वाला उनके अन्न को यही सूत्रात्मा है प्राण है। ब्रह्मांडे कहा जाता है ना? जो पिंड में है पिंड में जो व्यवस्था है वैसी ब्रह्मांड में व्यवस्था वृष्टि में जैसी व्यवस्था तो वेष्टि में प्राण के द्वारा भक्षित अन्नपान से उपकार सबका होता है जिसको जिस जितनी मात्रा में जैसा चाहिए वैसा पहुंचा देता है निष्पक्ष भाव से प्राण ऐसे विश्व समष्टि में भी वो सूत्रात्मा जो वाघादि के अधिष्ठात्री अग्नि देव है उन तक उनका अन्न पहुंचा देता है आगे दूसरा वाक्य है कि पितृणाम प्रथमा स्वधा इसकी व्याख्या करते हैं भास्कर भगवान कि पितृणाम नांदी मुखे श्राद्धे या पितृभ्यो दीयते स्वधा अन्नम सा अपेक्षा प्रथमा तो पितरों के लिए नांदी मुख श्राद्ध में जो मनुष्यों के द्वारा स्वधा यानि अन्न दिया जाता है वह देवता देव प्रदानम अपेक्ष प्रथमा भवती स्वधा का विशेषण है है इसलिए ये प्रथमा विशेषण है और वो जो प्रथम स्वधा है उसको देवता तक पहचाने वाले भी आप ही हैं। देवता ने पितरों तक पहुंचाने वाले भी आप ही हैं। तो प्रथमा भवती इति इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि यज्ञादिद कर्मण प्रथम नंदी मुख श्राद्धस कर्तव्यत्वात् सा प्रथमा तो जो देव यज्ञ किया जाता है उसमें नांदी श्राद्ध पहले किया जाता है जरूर करना होता है और नांदी श्राद्ध करेंगे तो उसमें पितरों को स्वधा यानी अन्न दिया ही जाता है तो इस और बाद में फिर देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में हवी का त्याग किया जाता देवताओं का अन्न स्वाहा स्वाह करके बाद में दिया जाता है तो तस्या प्रापयितामेव तो इतर्थ तस्या तस्यायने स्वधाया जो स्वधा है देवताओं को प्रदान की जाने वाली स्वधा उसको पहुंचाने वाले भी पित देवता ने देवता पितरों को प्रदान की जाने वाली स्वधा के पहुँचाने वाले भी आप ही हो उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि किंच ऋषीण ऋषि नाम का अर्थ कर दिया भस्कर भगवान ने चक्षुरादीना प्राणा तो ये भी प्राण होने से प्राण है और अंगिसा का अर्थ है भूतानाम भूता अथर्वाने तेजा एवं तने चक्षुरादीना तो चक्षरादि ही अंगीरस भी है और अथर्वा भी है इनको अथर्वा कैसे कहते हैं तो कहते हैं प्राणो व अथर्वा श्रुत है तो प्राण व अथर्वा इस श्रुति में प्राण के लिए अथर्वा शब्द का प्रयोग हुआ और यहाँ ऋषि शब्द से गौण प्राणों को लेना है इसलिए गौण रूप से अथर्वा ये भी हो गए और आंगीरस भी हो गए तो अथर्वा अंगिशो चुरादी ऋषि शब्दित है उनका जो सत्यचरित है तो ऋषि शब्द के विषय में पहले कहते हैं टीकाकार की ऋष गति धातु ज्ञावाद ऋषिशब्दस्थ ज्ञानजनक अर्थत्वम इत तो ऋषि ऋषि रिश धातु गत्यर्थक है और उसका ज्ञानार्थत्वात् तो, तो गत्यर्थक होने से ज्ञानार्थक भी हुआ इसलिए ऋषि शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान के जनक चक्षुरादि इंद्रिया तो ज्ञान जनक चक्षराद्य अर्थत्व यानी ज्ञान के जनक चक्षुरादि अर्थ भी ऋषि शब्द का है और अंगीरस रस भूता नाम इसके विषय में लिखते हैं कि प्राणाभावे अंगानाम शोषदर्शनात् तेसा अंगी रसत्व इतर्थ तो यदि प्राण न हो तो शरीर के जो तत्त अंग हैं वे सूख जाते हैं इसलिए माना जाता है कि ये प्राण शब्द का अर्थभूत गौण अर्थभूत इंद्रिया अंगीरस है और मुख्य प्राणस्य अथर्वत्व अर्थत्व यहां छपा है अथर्वत्व होना चाहिए मुख्य प्राणस्य अर्थत्व छपा है ना एक व होना चाहिए और तो मुख्य प्राणस्य अथर्वत्व श्रुत्या अभिहितम यद्यपि तथापि अपि तथा भी तद अथर्व तदश्वाद इति भावः ये जो कहा कह अथर्वा तमे प्राणो इति श्रुते तो प्राणो व अथर्वा ये श्रुति तो यद्यपि मुख्य प्राण को अथर्वा बता रही है मुख्य प्राण में अथर्व तो बता ए, बताया गया इस श्रुति के द्वारा यद्यप तो भी कहते हैं चक्षुरादि मुख्य प्राण के ही अंश होने से मुख्य प्राण को भी कहा जाएगा जैसे गीता के अंशरूप एक श्लोक को भी गीता कहा जाता है गंगा जी के एक अंश जलबिंदु को भी गंगा कहा जाता है ऐसे ही चक्षुरादि मुख्य प्राण के अंश होने से चक्षादी को भी मुख्य प्राण में कहे गए अथर्वत्व गुण से युक्त कहा जाएगा अथर्वा कहा जाएगा और अथर्वा और अंगीरस में हो गया कर्मधारय समास तो अथर्वांगी अंगीरस ये चक्षुरादि हो गए और इन अथर्वांगी अंगीरस ऋषि शब्दित जो चक्षरादि है इनका चरित यानी व्यापार और उसका विशेषण है सत्यम अवितथ व्यापार वो प्राण निमित्त होने से प्राण ही है ये कहा जा रहा है कि चरितम यानी चेष्टितम सत्यम अवितथम वो अवितथ चक्षरादि का चेष्टित क्या है व्यापार क्या है देह धारणादि उपकार लक्षणम तो देह धारणादि रूप जो उपकार हैं ये होता है चक्षुरादि का अवित व्यापार और वह व्यापार भी त्वेव असी उस व्यापार के भी निमित्त आप ही हो इसलिए उस व्यापार रूप आपको ही कहा जा रहा है उसके निर्वर्तक मुख्य रूप से आप ही हो नव मंत्र हैं इसका उत्तरण भाष्य में किंच तो नव मंत्र का उच्चारण कर लें इंद्रस्व प्रेजसा रुद्रोसी परिरक्षिताक्षे तो चरसी सूर्यस्त ज्योतिषाम पति ही, तो हे प्राण संबोधन है तम इंद्रोसी ऐसा <coughs> करना कि हे प्राण आप इंद्र हो तो पहले भी आप मघवान हो ये कहा ना मघवान का अर्थ होता है इंद्र और यहां पर भी फिर इंद्र शब्द का अर्थ भी इंद्र करेंगे देवराज तो हो जाएगी पुनरुक्ति आप भगवान हो यानी देवराज हो पहले कहा और यहां पर भी इंद्र आप हो यानी देवराज हो कहेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी इसके लिए इंद्र शब्द का अर्थ है परमात्मा बृहदारण्यक में इंद्र शब्द परमात्मा के लिए भी आया है परमेश्वर के लिए भी आया है तो हे प्राण तम इंद्रोसी यानी परमेश्वरो आप ही परमेश्वर हो और इसीलिए ये जो जगत का उत्पादन तो आप कर ही रहे हो रजोगुण से रजोगुण प्रधान उपाधि जो है ब्रह्मा कहिए या ये सूत्रात्मा कहिए उसको धारण करके प्रजापति बने हो प्रजा के सर्जक बने हो तो केवल प्रजापतित्व मात्र आप में है उत्पादकत्व तो ही ऐसा नहीं प्रजा के स्थिति काल में संरक्षक भी आप ही हो और प्रजा के प्रलय काल में उपसंहारक भी आप ही हो तो उपनिषदों ने परमेश्वर का लक्षण यही बताया है न जो प्रजा को उत्पन्न करे प्रजा का पालन करे और संहार करे संहार काल में वो ब्रह्म है जन्मादेशीयतः तो आप ही प्रजा के उत्पादक हो उत्पत्ति काल में आप ही स्थिति काल में प्रजा के संरक्षक हो और आप ही प्रलय काल में प्रजा के उपसंहारक हो इसलिए आप परमेश्वर हो ये इंद्रत्व परमेश्वर इंद्र शब्दित परमेश्वरत्व जो प्राण में बताया गया उसका उत्पादन करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रलय काल में आप उपसंहारक हो और स्थिति काल में परिरक्षक हो और उत्पादकत्व तो पहले बताया ही है तो कैसे कैसे ये करते हैं संहार तथा पालन तो कहते हैं तेज सा हे प्राण त्वम का इधर भी अन्वय करना कि त्व तेज सा रुद्रोषी तो तेज अने उपसंहार सामर्थ्य उपसंहार का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से वोज से संपन्न होकर के रूप धारण करते हो और रुद्र रूप धारण करके संहारक बन जाते हो प्रजा के और हे प्राण त्व परिरक्षिता स्थिति काले जब स्थिति काल होता है तो उस समय प्रजा के सौम्य रूप से विष्णु रूप से बन जाते हो संरक्षक सब ओर से पालन करने वाले और अंतरिक्ष हे प्राण का संबोधन प्रत्येक वाक्य के साथ है तो तुम अंतरिक्ष से सूर्य संरसी ऐसे लगाना तो आप अंतरिक्ष में सूर्य बन करके विचरण कर रहे हो गमन कर रहे हो उदय अस्त रूप व्यापार कर रहे हो और हे प्राण सूर्य ज्योतिषाम्पति या ज्योतिषाम्पति उधर चंद्रमा के रूप में लगा लीजिए सूर्य के रूप में सूर्य ज्योति तो कहा जाता है जो प्रकाशक तत्वों को और उन प्रकाशक तत्वों में आप पति हो यानी स्वामी हो प्रकाशक तत्वों के सबके कहा जा रहा है प्राण को हे प्राणत्व ज्योतिषाम पति असी और सूर्य का अन्वय यदि केवल उसी के चरसी क्रियापद के साथ ही करना है यदि तो हे प्राण अंतरिक्षे अंतरिक्ष से सूर्य संचरसी ये हुआ अंतरिक्ष में सूर्य बनकर के विचरण करते हो और ज्योति शब्द से ज्योति विशेष सूर्य है और बाकी और भी हैं न तूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतोभा कुयम अग्नि में बताए गए जो ज्योति शब्द से ग्रहण करने योग्य सूर्य चंद्रमा अग्नि विद्युत तारे आदि उन सबको साम इस श्रेष्ठंत पद से लिया जाएगा और उनके पति यानी स्वामी उनमें ज्योतिष के निमित्त सूर्यादि में भी यानी सूर्यादि के भी प्रकाशक ज्योतिषाम ज्योति तमस परमुचते जो कहा जाता है ज्योतियों की भी जो ज्योति या सूर्यादि ज्योतियों को भी अपने अपने प्रकाश का प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करने वाला वो भी आप ही हो ऐसा भी क्योंकि परमेश्वर तो बताना है ना तो ये बताया कि आप ही सभी यानी जगत के उत्पादक सन, पालक तथा संघारक होने कारण परमेश्वर हो और केवल उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु होने जैसे मात्र आप में इंद्रत्व यानी परमेश्वरत्व है ऐसा नहीं परमेश्वर निमित्तक ही सूर्य में अपने प्रकाश का प्रकाशन सामर्थ्य है चंद्रमा में भी प्रकाशन सामर्थ्य परमात्मा निमित्तक है अग्नि आदि में भी तो इसलिए आप ज्योतियों के पति हो का अर्थ है उनमें अपने अपने व्यापार का निमित्त हो इसलिए परमेश्वर हो इसलिए इंद्र हो इंद्रत्व का उपादन किया गया तेजसारुद्रो सी परिरक्षिता तम अंतरिक्षे चरसी सूर्य तम ज्योतिषाम पति इत्यादि अवशिष्ट पदों के द्वारा तीन पदों से प्राण में दो पदों से प्राण तो संबोधन है तम इंद्रोसी इन तीन पदों से प्राण में परमेश्वरत्व का पर परमेश्वरत्व की प्रतिज्ञा हुई और इस प्रतिज्ञा का अवशिष्ट पदों से इस मंत्र में उपादन हुआ तो की अवतरण टीका भाष्यकी अवतरणीशन पर उच्चते मध्वान पींद्र उक्त भेद आह इंद्र परुक्त इंद्रशब से परमेश्वर को कहा जा रहा है प्राण के प्राण में परमेश्वरत्व को बताने के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है इस मंत्र में कई इंद्र शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है देवराज वही क्यों नहीं क्यों नहीं लिया जा रहा है तो कहते हैं भगवान इतिहाने तू इंद्र तो भगवान इस शब्द से तो इंद्र को पहले कहा ही गया है तो इंद्र परमेश्वर हे प्राण ये सकार अधिक छपा है प्राणस तेजसा ऐसा है ना उसमें भी सकार छपा है कि नहीं नहीं पुस्तक में हाँ उसमें नहीं, हो, नहीं हो, होगा इसमें जो अधिक है वो हटाना प्राण तो संबोधन है ना तो संबोधन में वो विसर्ग का लोप हो जाता है इसलिए सकार नहीं रहेगा हे प्राण तेजसा ऐसा रहेगा तो तेजसा सा का अर्थ कर दिया वीरिये नी सामर्थ है न उपसंहार जो शक्ति है उस शक्ति से युक्त हो करके आप रुद्रोसी रुद्र हो कैसे तो कहते संग हरण जगत यहाँ भी एक ज्यादा छपा है संग जगत डबल हो गया ना ज हाँ तो इसमें पुराने में डबल है तो च परि यानी तेजसा रुद्रोषी इसकी व्याख्या हो गई भाष्य में क्या हा के इसमें हमारी पुस्तक में ज दो बार छपा है तो एक बार होना चाहिए जकार यकार का संयोग होना चाहिए घरन जगत ऐसा हरक्षिता हाँ। तो स्थिति काल में आप परिरक्षिता हो इसमें परिकार्थ का अर्थ करते समात रक्षिता पालयिता परिरक्षिता तमेव जगत सौम्य अनुरूपे तो सौम्य तो रूप से और सौम्य रूप का अर्थ करते हैं विष्णुवादि रूपेण इत्यर्थ सौम्य रूप है विष्णुआदि रूप उस रूप से आप जगत के स्थिति काल में संरक्षक हो तो विष्णु के जो अवान्तर अवतार हैं विष्णु के जो अवतार हैं ना समय समय पर राम कृष्ण आदि जो अवतार होते हैं चौबीस अवतार भागवत में बताएं वो जगत की रक्षा के लिए होते हैं ना तो तम अंतरिक्षे चरसी तो चरसी का विशेषण है अजस्रम मैंने निरंतर बिना थके विश्रांति लिए बिना आप निरंतर अंतरिक्ष में गमन कर रहे हो चरस ने गच्छेसी चर गति भक्षण धातु ना? तो यहाँ चरसी का अर्थ निकलेगा गच्छेसी कैसे गमन करते है? तो कहते उदय अस्तमयाभ्याम रूप व्यापार करते हुए आप निरंतर अंतरिक्ष में जा आ रहे हो और सूर्यस्तम ये चर्वेश ज्योतिषाम पति यानी सूर्य को पूर्व के साथ लेना अभ्याम सूर्य और तमेंव च सर्वेश पति और आप ही सब के यानी सब ज्योति के का मतलब अवभाषक तत्वों के पति हो स्वामी हो उनमें अवभाषण सामर्थ्य प्रदायक हो दसवीं दस कंडिका की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं कर्णे भी शुणुयाम देवा